नमस्कार आप सुन रेडो मधुबन पॉइंट फोर एफ समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और समय की मांग में हम काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं ह्यूमन डिजास्टर के बारे में उसके बाद हम लोग फिर पहुंचे हैं नेचुरल डिजास्टर के बारे में जो राजीव हजेला जी जो विशेष करके लखनऊ से हमारे साथ जुड़कर विशेष इसके बारे में जानकारी हमें दे रहे हैं और पिछले एपिसोड में उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई थी कि आ, ये नेचुरल डिजास्टर होता क्या है डिजास्टर का मतलब क्या है तो आज फिर से हमारे साथ हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं राजीव जी राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में धन्यवाद जी राजीव जी हम पहले शुरुआत करेंगे कि हमारे भारत देश में जो आपदाएं आती हैं जिसको डिजास्टर कहते हैं उसको कैसे उसको मैनेज करते हैं इसके बारे में बताइए बहुत अच्छा सवाल आपने रमेश जी पूछा है और मैं आज मेरा चर्चा का विषय जो है वो इसी के ऊपर है जी इसको कि मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करूँगा आपके इस प्रोग्राम में तो सबसे पहले रमेश जी मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इतिहास है वो उन्नीस सेंचुरी में जाता है जब ब्रिटिश रूल था हमारे कंट्री के अंदर तो उस समय ब्रिटिशर्स का जो फोकस था वो केवल रिस्पांस और रिकवरी का होता था और वो भी जो ब्रिटिश पॉपुलेशन हमारे कंट्री में रहती थी उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट रहता था उसके बाद जब हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे गवर्नमेंट ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी जोर दिया जो इंडियन पॉपुलेशन से रिलेटेड थी और वो अभी तक कुछ समय तक वो चला है और बाद में ये एक यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो जिसने की नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन में एक उन्नीस सौ में कुछ अपने कानून नियम बनाए और उसको देखते हुए हमारे भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कृषि मंत्रालय के अंदर स्टैब्लिश किया जो कि हमारे देश में जो भी डिजास्टर किसी भी प्रकार का होता था जिसमें हजारों लोगों की डेथ होती थी या इंजर्ड होते थे जानमाल का नुकसान होता था कोई भी डिजास्टर हो तो वो डील करती थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि मंत्रालय जिसको कहते हैं तो उसके बाद जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि 2004 में जब हमारे कंट्री में सुनामी आया और सुनामी से काफ़ी मौत हुई जान बाल का नुकसान हुआ तो उस समय फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी सीरियस आ, सीरियस एफर्ट्स किए और 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ और इस प्रकार एक फॉर्मल सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया जो कि आज जो है उसके ऊपर काम हो रहा है और उसी प्रकार उसको डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल किया जाता है रमेश जी जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट होता है और सरकार किस तरह से इस पर काम करता है वो आपने एक उसका रूप जो है हमारे बीच में रखा है एक और मेरे मन में सवाल आता है जैसे कि हम लोग टीवी में देखते हैं कि यहाँ बाढ़ आया यहाँ भूकंप आया यहाँ किस तरह की आपदाएं हो रही है तो ये जैसे सीन देखते हैं तो फिर एनडीआरएफ का जो टीम है वहाँ पर जाता है तो एक्चुअली में आपका रोल क्या है या वो क्या करता है उसके बारे में जानना चाहता हूँ रमेश जी आपका सवाल तो बहुत अच्छा है क्योंकि एन जिसको हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स कहते हैं फुल फॉर्म में जी जी जी इसको मैं थोड़ा बाद में लेता हूँ पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए जब मैंने लास्ट एपिसोड में भी इसका जिक्र किया था जी की अभी तक 2005 तक हमारा जो सरकार का विजन था वो ये केवल रिलीफ और रिकवरी का था मगर 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीएमए के नाम से जानते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसने जो अपना रोल या विजन बनाया वो उसमें सबसे पहले प्रिपरेशन कि डिजास्टर ना हो बचाव किस तरीके से किया जाए मिटिगेशन किस तरीके से किया जाए उसके बाद रिस्पांस और रिकवरी जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और रमेश जी मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो एन का मॉडल 2005 में भारत सरकार द्वारा ये बनाया गया ये यूएस का जो डिजास्टर मैनेजमेंट की एजेंसी है जिसको हम फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी या शॉर्ट में इसको FEMA बोलते हैं ये उसके आ, उससे काफी कुछ मिलता जुलता हमारे कंट्री में बनाया गया है तो ये एन में जो है ये भारत सरकार ने सेंट्रल लेवल पर इसको, इसको इस्टेबलिश किया इसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में है और इसमें जो है एक चेयरमैन जो है इसका ये प्रधानमंत्री होता है इसका एक वाइस चेयरमैन होता है जिसको गवर्नमेंट नियुक्त करती है और इसके चार मेंबर होते हैं तो ये इसका कंपोजिशन होता है और इसके अंदर फिर बाकी और भी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जो मैं समझता नहीं हूँ कि इसकी डिटेल में जाने की जरूरत है तो ये ये सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी बनाई गई है और यही अथॉरिटी पूरे देश में डिजास्टर से संबंधित पॉलिसी लेट डाउन करती है नेशनल डिजास्टर जो प्लान बनाती है और इसी तर्ज के ऊपर सारे स्टेट्स को भी डायरेक्टिव इशू किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिन्हों जिन्होंने अपना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको एसडीएमए शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है वो बनाया हुआ है और रमेश जी हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी गठित किया गया है अच्छा? और भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीडीएमए बोलते हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी अथॉरिटी जो है वो बनाई गई है और ये इस प्रकार से ये डिजास्टर का नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हैंडल किया जाता है दूसरा रमेश जी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारे कंट्री में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनसीएमसी बोलते हैं और ये जब हमारा ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था उससे पहले ये इसका गठन किया गया था जो आज भी फंक्शन करती है और ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट को और एनडीएमए को और पहले जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पहले जो हमारे भारत सरकार की नोडल एजेंसी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हुआ करती थी कृषि मंत्रालय हुआ करता था मगर अब ये 2005 हजार पाँच के बाद हमारी गृह मंत्रालय जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलते हैं उनको ये नोडल एजेंसी कर, बनाया गया है और तमाम और जो मिनिस्ट्रीज हैं भारत सरकार की वो सारी की सारी अपने अपने से संबंधित डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए उनकी जिम्मेदारी दी गई है जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ से संबंधित डिजास्टर है तो उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री जिम्मेदार है कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित डिजास्टर है तो उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये मिनिस्ट्री जुम्मेदार है तो ये जो स्टेब्लिशमेंट जो है ये किया गया है और मैं यहाँ पर के श्रोताओं की जानकारी के लिए थोड़ा सा ब्रीफ में ये एन में करता क्या है आखिर जी जी मैं ये भी बताना चाहूंगा हाँ। ताकि एन में हमने नाम तो सुन लिया सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है और ये हैंडल करती है तो मोटे तौर पे ये हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी पॉलिसीज को लेडाउन करती है जो कि पूरे देश में फॉलो की जाती है ये नेशनल प्लान बनाते हैं और जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं भारत सरकार की जो अपना अपना प्लान बनाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का जैसे मैंने अभी दो एग्जांपल मिनिस्ट्रीज के लिए हेल्थ मिनिस्ट्रीज का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो अपने अपने प्लान बनाते हैं और एन में जो है वो इसको अप्रूव करता है अच्छा अच्छा इसके अलावा जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस डी एम है वो अपने अपने सारे गाइडलाइंस बनाते हैं तो उसको भी ये अप्रूव करता है <laughs> और उसके बाद अगर जो कोई डिजास्टर आता है तो ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे ये पूरा कोऑर्डिनेट करता है और सपोर्ट करता है और पूरा मॉनिटर करता है और उसका रोल सुपरवाइजरी रोल भी है जो ये आ, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर बन रही हैं वो उसको इन्फोर्समेंट कराता है एज पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान और इसका आ, जो और एक बड़ा सा फंक्शन है वो ये है कि जैसे किसी कंट्री में अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसमें भारत सरकार जो आ, सपोर्ट देती है या किस प्रकार की सपोर्ट चाहिए किस प्रकार की हमें सपोर्ट करनी चाहिए कितनी चाहिए करनी चाहिए और कहां कहां से क्या रिसोर्सेज फूल होने चाहिए भारत सरकार के बिहार पर यह करती है जैसे रीसेंट एग्जांपल आपने सुना होगा आपके श्रोताओं ने भी सुना होगा कि नेपाल में अर्थक्वेव जब आया था तो बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर जे भारत सरकार ने काफ़ी उसके ऊपर उनको मदद किया है और इसमें तो ये सारा की सारा रोल जो है एनडीएमए ने प्ले किया है इसमें तो ये ये ये मोटे तौर पे मतलब इनकी जिम्मेदारी है हुँ, हुँ, जी, इसके अलावा हमारे कंट्री में ये अथॉरिटी तो है जिसका रिस्पांसिबिलिटीज और तो रोल मैंने बताया अभी आपको हाँ, एक हमारे कंट्री में टॉप की बॉडी है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहलाती है जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ये है, ये ये नेशनल अथॉरिटी जो एनडीए में है है इसको मदद कर, करता है, ये कमेटी और इसका चेयर पर्सन जैसे मैंने बताया आपको कि हमारी नोडल मिनिस्ट्री जो है वो गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय के जो सचिव है जिनको हम होम सेक्रेटरी कहते हैं वो इसके चेयर पर्सन होते हैं और तकरीबन सारे ही मिनिस्ट्रीज के जो जो सेक्रेटरी हैं हैं वो इसके मेंबर होते रमेश जी।, जी जी जी उसके बाद जो आपने अभी मुझसे प्रश्न किया था एनडीआरएफ के बारे में जी जी उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये एनडीएमए के अंडर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फोर्स है अच्छा जो आ, जब हमारे कंट्री में किसी भी प्रकार के डिज़ास्टर्स आते हैं तो ये फोर्स वहाँ पर तुरंत भेजा जाता है और ये उस फो ये वहाँ पर डिज़ास्टर स्टेट अथॉरिटीज को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को डिज़ास्टर्स से निपटने के लिए काफ़ी मदद करते हैं और ये बड़ी स्पेशलाइज्ड फोर्स है रमी जी इसमें जब ये बनी थी तो इसमें दो बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की थी ली गई थी दो बटालियन आईटीबीपी की ली गई थी और दो बटालियन सी की ली गई थी और दो बटालियन सी की ली गई थी तो आजकल जो है ये टोटल दस बटालियन है हमारे कंट्री में एनडीआरएफ की और जहां पर भी कोई आपदा आती है तो तुरंत इनकी टीम जो है वो भेजी जाती है इसमें एक सौ स्पेशलाइज टीम होती है जिसमें कि जवानों को बहुत स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है नेचुरल या मैनमेड uh, डिज़ास्टर्स को हैंडल करने के लिए और इनमें इन एन इन बटालियन में 72 टीम जो हैं वो केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर कैलामिटीज़ जो हैं आती हैं उनसे डील करने के लिए ये इन इनकी तैनाती की जाती है और आ, और मैं दर्शकों को ये आ, आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि अभी भारत सरकार दो एन बटालियन और कन बढ़ा रही है और ये दो बटालियन जो है वो एस एक सिक्योरिटी फोर्स है भारत सरकार का जो नेपाल बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर तैनाती के लिए लगाया गया उससे ये दो बटालियन और बनाई जा रही है रमेश जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया कि किस तरह से ये सिस्टम है पूरी तरह से आपने सरकार के बारे में बताते हुए और किस तरह से ये कार्य करती है उसके बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छी जानकारी मिल रही होगी लेकिन अभी समय हो गया एक विराम का आगे हम कि किस तरह से ये फोर्स आपदा प्रबंधन का जो टेक्निक है जो सिस्टम है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है किस तरह का काम होता है इसमें वो सारी बातें और भी जानेंगे आपसे तो आइए एक विराम लेते हैं उसके बाद फिर से बात करते हैं आपसे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन माधवन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो ली कोई यहाँ मकाम नहीं रुक जाना तेरा काम नहीं झुक जाना तेरा काम नहीं करो बदनाम नहीं रुक जाना तेरा काम नहीं झुक जाना तेरा काम नहीं सफल करो कहीं हो जीवन की शाम नहीं रुक जाना तेरा काम ही झुक जाना तेरा काम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 बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने दी पहला प्रश्न उनसे मैं पूछा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या उसके बारे में उन्होंने बताया और उसके बाद जैसे कि हम लोग एनडीआरएफ का टीम के नाम से जानते हैं एक टीम है जो सरकार की तरफ से भेजी जाती है और वो आपदा प्रबंधन करती है या आपदा के स्थल पे जाकर अपनी सेवाएँ देती हैं तो उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में हमें राजीव जी ने बताया है आइए राजीव जी आपका फिर से एक बार स्वागत है और एक छोटा सा सवाल मेरा ये है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है या डिस्ट्रिक्ट जो कमिटी होती है या डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग होते हैं तो ये किस तरह से काम करते हैं किसी भी आपदा पर कैसे किसी आपदा को ये कंट्रोल करते हैं या हैंडल करते हैं धन्यवाद रमेश जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं इस सवाल का उत्तर देने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे कंट्री में जो एनडीआरएफ की एक बटालियन है इसमें आप 18 टीमें होती हैं स्पेशलाइज टीमें इनको कहा जाता है और एक टीम में आ, 45 जवान होते हैं जो कि बहुत ही आला दर्जे की जिनको ट्रेनिंग दी जाती है डिजास्टर को हैंडल करने के लिए और तकरीबन एक बटालियन में स्टंट करीब ग्यारह जवानों की होती है जिसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वगैरह भी शामिल है और हमारे कंट्री में रमेश जी ये डिजास्टर्स को देखते हुए पूरे देश में ये दस बटालियंस को जो है वो लोकेट किया गया है मैं आपको सबका लोकेशन भी बताना चाहूँगा जैसे पंजाब में बठिंडा में एक बटालियन है यूपी में ग्रेटर नोएडा में है गुजरात में वडोदरा में महाराष्ट्र में पुणे में बिहार में पटना में और आसाम में गुहाटी में है वेस्ट बंगाल की बटालियन जो है वो कोलकाता में है उड़ीसा की बटालियन मुंडाली में है और एक बटालियन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है और एक तमिलनाडु की बटालियन जो है अराकोननन में है तो इस तरीके से ये दस बटालियन जो है ये भारत सरकार ने डिप्लॉय की हुई है और जैसे ही कोई आपदा आती है तो जो स्पेशलाइज टीमें हैं वो नियरेस्ट प्लेस से वहाँ पर भेजी जाती हैं ताकि कोई भी समय जो है बर्बाद ना हो और जल्दी से जल्दी ये एयरलिफ्ट करके भेजी जाती है अब रमेश जी जो आपने सवाल किया था मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एन में है अथॉरिटी वो वो बेसिकली पॉलिसी लेट डाउन करने के लिए गाइडलाइंस लेट बनाने के लिए नेशनल डिजास्टर प्लान बनाने के लिए बट असियत में ग्राउंड के ऊपर जो डिज़ास्टर्स को हैंडल करते हैं वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो हैंडल करते हैं तो आज की तारीख में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो बनानी है और इसमें आप तो इस समय जो स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसमें मैं बताना चाहूंगा जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूपी के बारे में बताना चाहूंगा चेयरमैन जो होता है वो चीफ मिनिस्टर खुद होता है जैसे आपने देखा कि सेंट्रल में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन जो है वो चीफ मिनिस्टर खुद और इसमें चौदह मेंबर होते हैं और इसमें जैसे यूपी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मिनिस्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी और तमाम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज जो हैं वो इसमें मेंबर होते हैं टोटल चौदह इसमें मेंबर्स होते हैं और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्ज के ऊपर स्टेट के अंदर हर स्टेट में अलग अलग अपनी डिजास्टर्स के अनुसार जो वहाँ पर आते हैं उसके अनुसार वो अपनी खुद पॉलिसी बनाते हैं अपना स्टेट का प्लान बनाते हैं और उसको स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करती है और जब कोई आपदा आती है तो उसको सुपरवाइज करते हैं और फंड्स जो है वो मुहैया कराते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को और इसमें जब इसमें जो है मेजर्स कैपेसिटी बिल्डिंग जो जो है है है ये ये इनका लगातार अथॉरिटी वो सुपरवाइज करती रहती है और इसके, बारा, इसके बारे में समय समय पर कंसर्न डिपार्टमेंट्स को अपने अंडर में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में को तो इसमें गाइडलाइंस इशू करते रहते हैं उसके बाद रमेश जी जो आपने बात की डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक्चुअल जो ग्राउंड के ऊपर कहीं पर भी कोई प्रास्ती आती है तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीडीएमए बोलते हैं वो हैंडल करती है ग्राउंड के ऊपर और इसका जो चेयरमैन है वो डिप्टी कमिश्नर या डीएम डिस्ट्रिक्ट का होता है और इसमें एक को चेयरमैन भी होता है जैसे कोई एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोकल अथॉरिटीज़ का या कोई जहां पर जिला परिषद है तो उसका चेयरमैन होता है और इसमें मेंबर्स होते हैं कई एक जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसपी सीएमओ और दो डिस्ट्रिक्ट के और भी दो एक अफसर जो है इसके मेंबर बनाए बनाए जाते हैं ये टीम जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्लान करती करती करती है करती है है कोऑर्डिनेट और और इंप्लीमेंट आपको मैं यहां पर बताना जी ये सवाल काफी हम लोगों के मन में आता है हाँ हाँ। कि जब ऐसी अथॉरिटीज बनी हुई हैं तब भी ये डिजास्टर्स क्यों हो जाते हैं और क्यों नहीं इसके ऊपर पहले से ही फोर्समेंट करके किया जाता है तो मैं यहाँ पर आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको ये पावर्स है कि उनके डिस्ट्रिक्ट एरिया में कहीं पर भी कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन कर रही है तो वो उसको उसको चेक कर सकते हैं और कोई भी उनके एरिया में जो भी रिलीफ मेजर्स मेजर्स yeah, चल रहे हैं उसको वो पूरा तरीके से सुपरवाइज करते हैं तो ये अगर कहीं पर भी कोई लापरवाही हो रही है तो ये समझा जा सकता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है जी जी आ, बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ईस जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें आपदा प्रबंधन के बारे में किस तरह से सरकार काम करती है वो सारी बातें आप फिर फिर काम होते हैं हमारे श्रोताओं तक तो पहुँचाए इससे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं गौरव जी से कहूँगा कुछ पूछना तो जरूर पूछ सकते हैं कहा होता है जब हम लोग के पास एक उत्तराखंड जैसी चेन्नी के फ्ल प्रॉब्लम uh, आती है तो कहाँ पे सिस्टमिक करता है आ, आ, बहुत अच्छा सवाल है गौरव जी इसमें देखिए सिस्टम बने हुए हैं हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बिल्कुल फिक्स हो रखी है और बिल्कुल डिफाइन हो रखी है अगर कहीं पर इस किसी की लापरवाही पाई जाती है तो ये बिल्कुल साफ है कि जो अथॉरिटीज तो इसको करने के लिए जिम्मेदार थे उन्होंने शायद अपना कर्तव्य पालन पूरी तरीके से नहीं किया और इसी की वजह से ये ऐसा शायद संभव हुआ। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया है भारत सरकार द्वारा तो इस इसका एम ही यही है कि अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ फिक्स की जाए और वो की जाए तो अगर कहीं पर फेल हो रहा है तो इसके माने बिल्कुल साफ है कि वहाँ पर जिम्मेदारी को ठीक से कंसर्न अथॉरिटीज़ ने नहीं निभाया है। जी, मैं एक बात बताना निभा पर मुझे लगता है कि अगर फेलियर हो रहा है तो वहाँ ह्यूमन एरर हो गया होगा वो फैक्टर वो फैक्टर भी है रमेश जी ह्यूमन एरर तो हर जगह होता है और आगे भी होता आएगा क्योंकि कहीं भी परफेक्शन नहीं है मगर मगर कई बार पोताही बरती जाती है अच्छा अच्छा अच्छा इम्पलीमेंटेशन में तो वो कम से कम हिस्ट्री देखे दो चार सौ पांच सौ सालों की तो उससे हमें जो तो आंकड़े मिलेंगे और उसको सपोर्ट भी कर पाऊँ तो ये मिलेंगे की दिन प्रतिदिन हम लोगों के जो है इनका भीषणता भी और इनकी फ्रीक्वेंसी भी दोनों में हो चाहे उसको अर्थक्वेक्स के मापदंड पे ले लें चाहे हम वॉल्केनोज के चाहे हम उसको फ्लडिंग के मापदंड पे ले लें तो ये इंडिविजुअल प्राकृतिक आपदाएं है जो हैं ये दिन पदिन इनका सालों दर साल इसका इसका ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों के लॉज जो बने हुए हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात हुई है वो हमेशा फॉल शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जो है बैकवर्ड लुकिंग होते हैं कि उसमें लगता है कि भाई क्योंकि हम लोगों की हिस्ट्री में कभी इतनी बड़ी चीज नहीं हुई तो ऐसी कभी बड़ी चीज होगी ही नहीं कि किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि उत्तराखंड जैसी प्रॉब्लम हमारे हमारे आ सकती है जिसमें कभी भी इतने बड़े विश्व स्तर के और मतलब टेम्पल्स के ऊपर कोई बात आएगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं तो इस दशा में मेरे को मेरी अपनी राय ये है कि इस चीज़ को थोड़ा सा और हमें वॉर फुटिंग पे लेना होगा और आम सिविलियंस को इसके अंदर अगर हम जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका एक 45 वर्कर्स की या एम्प्लॉज की टुकड़ी या एक उस तरीके से जो डेडिकेटेड एक स्टेट में होते हैं मेरे ख्याल से वो तो बहुत फॉल शॉट करती है हम लोगों के जिस भीषण लेवल पे हम लोग उसको डील कर रहे हैं तो को अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग दें और अपने स्कूल्स में ही एक सब्जेक्ट शुरू आइडिया मिल जाएगा की एक्टली वॉट आर वी स्टेयरिंग इन टू और ये ग्राफ निरंतर ऊपर जा रहा है ये बिना रुक के ये ऊपर ही बढ़ता जा रहा है लास्ट ईयर की शुरुआत हम लोगों की फरवरी में नॉन सीजनल ओलों से हुई थी और काफी नॉर्थ इंडिया उससे ग्रस्त भी हुआ था काफी फसलें भी खराब हुई थी followed by drought, followed by, sorry, पहले उसके बाद नेपाल का बॉर्डरिंग आया मेजर जिसका अर्थक्ट इंडिया में भी काफी पाया गया फॉलोड बाई प्रॉपर ड्राउट फॉलोड बाई एंड लास्टली नवंबर में चेन्नई फ्लड्स आए थे तो लास्ट ईयर ही हम लोगों का बड़ा क्लियर कट uh, एक महीने में एक साल में चार क्लियर डिस्टिंग आपदाएं ही और इस बीच जो है नॉर्मल वगैरह जो साल भर होती रहती है वो अलग है। तो हमें इसमें पब्लिक एट लार्ज को कहीं ना कहीं सम्मिलित करने का मेरा सुझाव है अब इसको हम लोगों को कैसे आगे बढ़ाना उसपे हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा गौरव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की वर्तमान समय में जो सीनेर है और डिजास्टर मैनेजमेंट की तो हम लोग बात करते हैं लेकिन काफी समय से जो है इसका जो है आपदाओं का वो बहुत ही ज्यादा हद जा रहे तो हैं राजीव जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या कर सकते हैं या क्या सरकार की इस पर विचारधारा बनी हुई है रमेश जी जी जो गौरव जी जो गौरव ने बताया है जी जी कि आम पब्लिक को जोड़ा जाए हाँ। तो इसके ऊपर ऑलरेडी भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से सबकी तरफ से ये काम हो रहा है और मैं यहाँ बताना चाहूंगा की एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है भारत सरकार का ये एन के अंदर काम करता है और इसका जो काम है वो ट्रेनिंग कराना और ट्रेनिंग मॉडूल्स तैयार करना डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में रिसर्च कंडक्ट कराना डॉक्यूमेंटेशन करना और जो डिजास्टर क्वालिफाइड मैन पावर कंट्री में उसका एक पूल बनाना तो ये बहुत ही व्यापक स्तर के ऊपर इस इंस्टीट्यूट में काम हो रहा है और इसी के तर्ज के ऊपर हर स्टेट गवर्नमेंट में जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमीज हैं जी या किसी किसी स्टेट में उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के अलग इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं ट्रेनिंग के लिए और सरकारी कर्मचारियों को डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और जैसे गौरव जी ने बोला बच्चों को भी इसका इसके ऊपर स्कूल इस लेवल के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी एक्सपोजर प्रमनरी लेवल पे दिया जाता है और पूरा मैं समझता हूं कि एक शुरुआत जो हमारे कंट्री में 2005 के बाद हुई है तो इसके ऊपर काफी कुछ काम हो रहा है और आप तभी देखिए कि अवेयरनेस बढ़ रही है और इसमें मैं समझता हूं कुछ टाइम लगेगा और क्योंकि तो डिजास्टर जो है ये इनको कोई नेचुरल डिजास्टर्स को कोई रोक नहीं सकता है मगर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी आम पब्लिक में तो उससे डिजास्टर से होने वाला नुकसान जान माल का है वो कम किया जा सकता है अब अब जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक को कोई रोक नहीं सकता है को कोई प्रोडक्ट भी नहीं किया जा सकता है जी, मगर जैसे फ्लड्स है अब मान लीजिए किसी नदी कोई नदी में फ्लड्स आता है जी, और फ्लड से लोगों की जान माल का नुकसान होता है तो आप देखिए कहीं पर भी हो वहां पर गलत कंस्ट्रक्शन हो गए हैं उनके जो नदी के किनारे बस्तियां नहीं है लोग अवेयर नहीं है तो फिर नुकसान तो होगा ही होगा तो सरकारें जो है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार वो कोशिश ये कर रही है कि लोगों को एजुकेट करे अब जैसे अर्थको आता है रमेश जी जी तो ने बात किया गौरव जी ने चार सौ साल का हम अगर निकाले, तो शायद इतना नुकसान नहीं है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी मठ के मकानों में लोग रहते थे अगर भूकंप आता भी था तो उससे जान माल की इतनी नुकसान नहीं होती थी अब आज की तारीख में आप देखिए कहीं पर भी कुछ भी आ, होता है कुछ तो भी आ, क्यों नुकसान हो रहा है आपने देखा होगा सबने हम लोगों ने उत्तराखंड में कि वो पूरा की तरह गिर रहा है तो भाई अब वहाँ वो नदी के किनारे बना क्यों तो लोगों ने जो इस टाइप का उल्लंघन किया लापरवाही दिखाई तो ये उसी का नतीजा है की पहले नुकसान नुकसान नहीं होता था या कम होता था था या या कम आज बहुत बहुत ज़्यादा होने लग गया किसी भी चाहे वो रमेश ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि गौरव जी इस बात से सहमत होंगे और जैसे कि आपने सरकार की तरफ से ये कहा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं क्या कॉमन व्यक्ति भी उस ट्रेनिंग को ले सकता है बिल्कुल रमेश जी जैसे Uh, आप देखिए कि भारत सरकार की uh, जो एजेंसीज़ हैं मैं uh, यहाँ पर बताना चाहूँगा सिविल डिफेंस वालों को भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है इनको भी ट्रेन किया जाता है uh, और uh, हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इसमें भी uh, इनके लिए भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अलग से uh, पूरे हिदायतें दी हुई हैं इनका पूरा प्रोसीजर लेट किया हुआ है और फायर सर्विस का कॉलेज है जो नागपुर में है वो वो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट फायर सर्विस में पूरा ट्रेनिंग देता है और सिविल डिफेंस का जो कॉलेज ये भी नागपुर में है वो भी ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं तो काफ़ी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसके ऊपर काम हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनी हुई है जी, जी। स्पेशलिस्ट को किया जाता है और वहां पर भी छोटे-छोटे कैप्सूल एक्सपोज़र्स स्कूलों में में कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में और आम पब्लिक के बीच में भी जाकर के गाँव वगैरह में भी देते हैं और मगर मैं ये मानता हूं कि ये जिस स्तर पे होना चाहिए शायद ये नहीं किया जा रहा है और इसमें काफी कुछ काम करने की जरूरत है और हाँ. काफी कुछ करने की जरूरत है और मैं यहां पर एक अपील भी आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि जो हमारे कंट्री में सी एस आई सी एस आर के प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड लेता है जी. तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं लिए जाते हैं रमेश जी।, जी जी जी तो ये ये मेरा सुझाव है कि जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े कंपनियां हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में भी जा करके सीएसआर के, के प्रोजेक्ट्स ले तो इससे काफ़ी आम जनता को आम नागरिक को काफ़ी कुछ मदद मिलेगी रमेश जी अच्छा बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं राजीव जी मुझे लगता है कि वक्त अभी कह रहा है इसीलिए मैं कहूंगा कि हमारे साथ गौरव जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं और शेफाली बेदा जी भी आज नोट कर रही हैं लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया शायद अगली बार करेंगी और आप हमारे साथ तो है ही है तो मैं कहूँगा कि अब जाने से पहले समअप करते हैं गौरव जी आपसे शुरू करते हैं आज के सेशन को सुनने के बाद आपको कैसे लगा थोड़ा सा सार में बताते हुए हमारे सभी लिसनर्स को जरूर आप मैसेज करें। बहुत ही अच्छा काम राजीव जी ने आज किया है कि बेसिकली उन्होंने कि जिस तरीके से हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं और स्थूल रूप पे हम कैसे अलग अलग संस्थाएं हिंदुस्तान में अभी चल रही हैं और वो बात लगे कि उनकी एफिकेसी और उनकी जो इंपैक्ट है उसमें थोड़ा इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा चाहे वो सब्सिडीज के द्वारा चाहे के द्वारा चाहे किसी और तरीके से क्योंकि वॉल्टरली शायद वन परसेंट लोग भी इससे जुड़ जुड़ नहीं पाते किसी को उनके कई कारण हो सकते नष्टता हो सकती है या लैक ऑफ बट आने वाले समय में जिससे हम देख रहे हैं अगर इसको हम लोगों को एक सुचारू रूप से एक डेवलप्ड नेशन की तरह अगर टैकल करना है तो कहीं ना कहीं हमें इसको और वर्जन इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च करना पड़ेगा मोदी जी को और उसके तो मतलब उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और आज स्टार्ट करने के लिए बहुत आई ओपनर था कि हमारे देश में भी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अपना कार्य कर रही कम से कम एट ऑन पेपर तो सेटल्ड है वो और एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसके आधार पर काम करता है Thank you, राजीव राजीव जी जी जी जी आपने बहुत बहुत तरीके से किया आज जी। जी। <laughs> इसमें तो मैं अभी सिर्फ इतना ही मैंने सुना राजीव जी को और काफी आई था इसलिए भी था कि मैं इतना डिटेल में इसको नहीं जानती थी अभी किया है उनके थॉट प्रोसेस के साथ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुझे समझ में आया ये काफी अच्छे से मेरे ख्याल से बना हुआ है बट लाइक एनीर अब ये देखना है इसकी क्वालिटी क्या है इसकी क्वांटिटी क्या है और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं क्वांटिटी में इसलिए बोलूंगी कि कितने लोग इसके साथ सिंसियरली हैं, एक जॉब नहीं मानकर किस तरह से सिंसियरली तो मैं यहाँ पे जितने भी सुनने वाले हैं ना उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी की जाए अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने स्टेट में जहाँ भी बाँ. है जाए और कम से कम इतना तो जाके पूछे की हम इफेक्ट होते ये सब चीजें होती है अगर तो तो हमें ये बताइए कि अब तक क्या किस तरीके से हो रहा है क्योंकि दिख नहीं रहा है कुछ भी यार कम से कम ट्रेनिंग तो ले ले हाँ दिख नहीं रहा है कुछ भी और वही वही में आ रही हूँ रमेश जी और हमारा रोल क्या इसमें हो सकता है क्योंकि अगर हम मैं एम्प्लॉयबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम करती हूँ जो मैंने आपको बताया भी था तो मुझे लगता है अगर इस तरह से भी एक जॉब मिल जाता है क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज हैं अगर किसी यूथ को और उन्हें लगता है कि देश की सेवा तो सिर्फ मिलिट्री आर्मी में जाने के अलावा यहाँ पर भी हो सकती है तो एक तो वो जाके ये पूछ सकते हैं कि किस तरीके से काम होता है दूसरा ये भी कर सकते हैं वो लोग जितने भी सुनने वाले हैं मेरे कि जाके पूछें कि इसमें हम क्या किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या अब तक हो रहा है और क्या क्या गैप्स उन्हें जो नजर आते हैं उसके बारे में मेरे ख्याल से चर्चा करनी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो अगर वो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकली देखकर आके हमसे पूछेंगे कि हम ऐसा कुछ देखकर आए तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि एक बहुत लाइव शो बन जाएगा ये जी बहुत ही अच्छी बात आपको और मैं हमारे लिस्नर से ये रिक्वेस्ट मैं भी करूंगा और इस तरह की बातें अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरह की राजीव जी ने बताया कि ऑफिसर्स हैं सरकार अपना काम कर रही है एजेंसीज हैं तो उनसे मिले और उनसे जरूर समझ ले कि वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छी बात आपने कही थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया आ, राजीव जी जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी दोस्तों को एक मैसेज जरूर दें धन्यवाद रमेश जी जैसा मैंने एक तो सुझाव मैंने आपको पहले ही दे दिया अपने बातचीत में कि इसको कॉरपोरेट वर्ल्ड को इस फील्ड में आना चाहिए और इसमें प्रिपरेशन मिटिगेशन वगैरह में इसको काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और मैं ये यह यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आजकल बिल्कुल नहीं हो रहा है हो रहा है काफ़ी एन इसके ऊपर काम कर रहे हैं काफ़ी कॉरपोरेट्स भी कर रहे हैं मगर जिस स्केल पर इसको होना चाहिए शायद उस स्केल पर नहीं हो रहा है और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और दूसरा मैं रमेश जी एक कहना चाहूँगा कि आ, आ, दूसरों को कह, कहने से पहले पहले हमको हम खुद वो काम करें और उसके लिए मेरा सुझाव ये है कि आपका रेडियो मधुबन जो है वो काफ़ी पॉपुलर है आपके गुजरात और राजस्थान के एरिया में जो उसका रीच है तो मैं ये चाहूँगा कि रेडियो मधुबन पे भी समय समय पर आपदा प्रबंधन के बारे में काफी प्रोग्राम चलाए जाए छोटे छोटे जिससे जो लोग आपके जो लिसनर्स हैं जो नहीं फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हैं या जिनको जानकारी आपदाओं के बारे में नहीं है तो वो कम से कम वो आप प्रोग्राम को सुन के जरूर जो, जो तो जी, जी, राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में समय की मांग में आपदा प्रबंधन में नेचुरल डिजास्टर की बातें आपने सरकार ने किस तरह से काम किया है किस तरह से काम करता है ये पूरी डिटेल जानकारी आज राजीव जी ने हमें दिया और साथ में गौरव जी लखनऊ से जुड़े जो एक बहुत ही अच्छा विचारधारा अपनी हमारे सामने शेयर किया और साथ ही साथ शेफाली जी ने बहुत ही अच्छी एक बात बताई कि प्रैक्टिकल में जाकर उस डिस्ट्रिक्ट में या उस एजेंसी से मिले और उनसे पूछे कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है तो ये लाइव एग्जाम्पल होगा बाद में हम अगले एपिसोड में आप राजीव जी से पूछ सकते हैं कि तरह की बातें हैं तो एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन भी होगा और अच्छा भी लगेगा तो चलिए कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी जानकारी राजीव जी ने हमारे साथ शेयर किया और इस जानकारी को हम चाहते हैं कि आप अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर हमारे आपके अड़ोस पड़ोस में भी बताइए ताकि उन्हें भी मालूम पड़े कि इस ऐसा भी कुछ होता है इस तरह का कार्य भी सरकार करती है और इसके लिए हम सभी लोग भी इस अवेयरनेस यानी इसकी जागरूकता फैलाएं ये मैं कहूँगा आप सभी से और मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह का काम करने में आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे देश में जो जानमाल की नुकसान होने की जो संभावना है उसको कम करने में हम सभी सहयोगी बन सकते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे राजीव जी और गौरव जी और शेफाली वेदा को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में हम फिर से नई बातें लेकर आपके साथ होंगे इसी तरह आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो सुधरे जग सुधरेगा, जग सुधरेगा हम बदले जग बदलेगा, जग बदलेगा हम सुधरे जग सुधरेगा हम बदले जग बदलेगा परिवर्कन के पुण्य पर्व में स्वर्ण में सूरज निकलेगा सुखद सलोना है राजयोग का फल सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल खुद को हम बदले इतना जब ये जाए बदल खुद को हम बदले इतना जगिए जाय बदल